पत्रावली स्वामी विवेकानंद की या सिंगरा बेलू मजियार को लिखित पाँच सौ इकतालीस डियरबोर्न एवेन्यू शिकागो तीन मार्च अठारह प्रिय की मुझे तुम्हारा पत्र मिला था परंतु मैं निश्चय न कर सका किसका क्या जवाब दूँ तुम्हारे पिछले पत्र से कुछ आश्वासन मिला मैं तुमसे यहाँ तक सहमत हूँ कि विश्वास से एक अद्भुत अंतर्दृष्टि मिलती है और केवल विश्वास से ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है पर उससे धर्मांध्रता उत्पन्न होकर उन्नति में बाधा पड़ने की आशंका रहती है ज्ञान मार्ग अच्छा है परंतु उसके शुष्क तर्क में परिणित हो जाने का डर रहता है प्रेम बड़ी ही उच्च वस्तु है पर निरर्थक भावुकता में परिणित होकर उसके विनष्ट होने का भय रहता है हमें इन सभी का समन्वय भी ही अभीष्ट है श्री रामकृष्ण का जीवन ऐसा ही समन्वय पूर्ण था ऐसे महापुरुष जगत में बहुत ही कम आते हैं परंतु तो हम उनके जीवन और उपदेशों को आदर्श के रूप में सामने रखकर आगे बढ़ सकते हैं यदि हम में से प्रत्येक उस आदर्श की पूर्णता को व्यक्तिगत रूप में प्राप्त न कर सके तो भी हम उसे सामूहिक रूप में परस्पर एक दूसरे के परिमार्जन संतुलन आदान प्रदान से एवं सहायक बनकर प्राप्त कर सकते हैं यह समन्वय कई एक व्यक्तियों के द्वारा साधित होगा और यह अन्य सभी प्रचलित धर्म मतों की अपेक्षा श्रेष्ठ होगा किसी धर्म को कारगर बनाने के लिए उत्साह आवश्यक है साथ ही नए नए संप्रदायों की संख्या भी वृद्धि के खतरे से सावधान रहना चाहिए एक असाम्प्रदायिक संप्रदाय बनकर हम इस भय से अपनी रक्षा कर सकते हैं इसमें एक संप्रदाय के सभी गुणावली होते हुए एक सार्वजनिक धर्म की व्याप्ति भी होती है यद्यपि ईश्वर सर्वत्र है तो भी उसको हम केवल मनुष्य चरित्र में और उसके द्वारा ही जान सकते हैं श्री रामकृष्ण के जैसा पूर्ण चरित्र कभी किसी महापुरुष का नहीं हुआ और इसलिए हमें उन्हीं के केंद्र बनाकर कर संगठित होना पड़ेगा हाँ हर एक आदमी उनको अपनी अपनी भावना के अनुसार ग्रहण करे। इसमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए चाहे कोई उन्हें ईश्वर माने चाहे परित्राता या आचार्य या आदर्श पुरुष अथवा महापुरुष जो जैसा चाहे हम न तो सामाजिक क्षमता का प्रचार करते हैं न विषमता का पर इतना कहते हैं कि सबको समान अधिकार है और हम इस पर जोर देते हैं कि हर व्यक्ति को क्या उसके विचारों में क्या कार्य में पूरी स्वतंत्रता रहे हम किसी भी मतावलम्बी को चाहे वह ईश्वरवादी हो चाहे सर्वेश्वरवादी चाहे अद्वैतवादी हो चाहे बहु चाहे अज्ञेयवादी हो चाहे अनिश्वरवादी त्यागरा नहीं चाहते पर यदि वह शिष्य होना चाहे तो उसे केवल इतना ही करना होगा कि वह अपना चरित्र ऐसा बनाए कि वह जैसा उदार हो वैसा ही गंभीर भी चरित्र गठन के बारे में भी हम कैसी नैतिक मत को ही ग्रहण करने के लिए नहीं कहते और न खान पान के संबंध में ही सभी को एक निर्दिष्ट नियम पर चलने को कहते हैं हाँ हम उन कामों को करने से लोगों के लोगों को मना करते हैं जिनसे औरों को हानि पहुँचे धर्म का इतना ही लक्षण बताकर आगे हम लोगों के अपने ही विचारों पर निर्भर रहने का उपदेश देते हैं पाप या अधर्म वही है जो उन्नति में बाधा डालते हो या पतन में सहायता करते हो और धर्म वही है जिससे अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि में सहायता मिले इसके बाद कौन सा मार्ग उपयोगी है जिससे अपना लाभ होगा यह प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सोचे और चुन ले और उसी मार्ग से चले इस विषय में हम सभी को स्वाधीनता देते हैं एक के लिए शायद मांस खाना अनुकूल हो और दूसरे के लिए फल मूल पथ्य हो जो जिसका भाव हो वह उसी राह पर चले किंतु जिन आचरणों का पालन उसके अपने लिए हानिकारक है उन आचरणों के अनुयायियों को अपने मार्ग पर लाने का हठ करना तो दूर रहा उन आचरणों की निंदा करने का भी उसे कोई अधिकार नहीं हो सकता है कि कुछ मनुष्यों के लिए विवाह उनके इस उन्नति के मार्ग में सहायक हो परंतु वही दूसरों के लिए विशेष हानिकारक हो सकता है किंतु इस कारण अविवाहित व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं कि वह विवाहित शिष्य से कहे कि वह गलत राह पर है फिर उस भाई को अपने नैतिक आदर्श पर जबरदस्ती लाने की बात तो अलग रही हमें विश्वास है कि सभी जीव ब्रह्म हैं प्रत्येक आत्मा मानो अज्ञान के बादल से ढके हुए सूर्य के समान हैं और एक मनुष्य से दूसरे का अंतर केवल यही है कि कहीं सूर्य के ऊपर बादलों का घना आवरण है और कहीं कुछ पतला हमें विश्वास है कि यही सब धर्मों की नींव है चाहे कोई उसे जाने या ना जाने और मनुष्य की भौतिक बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति के सारे इतिहास की व्याख्या यही है कि एक ही आत्मा भिन्न भिन्न स्तरों में से होकर अपने को अभिव्यक्त करती है हमें विश्वास है कि यही वेदों का सार है हमें विश्वास है कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे मनुष्य को इसी तरह अर्थात ईश्वर समझ कर, सोचे और उससे उसी तरह अर्थात ईश्वर दृष्टि से बर्ताव करें उसे घृणा न करें, उसे कलंकित न करें और न उसकी निंदा ही करें, किसी भी तरह से उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा भी न करें, यह केवल सन्यासी का ही नहीं वरन सभी नर नारियों का कर्तव्य है आत्मा में लिंग या जाति भेद नहीं है न उसमें अपूर्णता ही है हमें विश्वास है कि संपूर्ण वेद दर्शन पुराण और तंत्र में कहीं भी यह बात नहीं है कि आत्मा में लिंग वर्ण या जाति भेद है इसलिए हम उन लोगों से सहमत हैं जो कहते हैं कि धर्म से समाज सुधार का क्या सरोकार है फिर उन्हें भी हमारी इस बात को मानना होगा कि उसी कारण धर्म को भी किसी प्रकार का सामाजिक विधान देने या सब जीवों के बीच वैषम्य के प्रचार करने का कोई अधिकार नहीं क्योंकि इस कल्पित और भयानक विषमता को बिल्कुल मिटा देना ही धर्म का लक्ष्य है अगर कोई कहे कि इस विषमता से गुजरकर ही हम अंत में समत्व और एकत्व को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा उत्तर यह है जिस धर्म की दुहाई देकर ये बातें कही जाती हैं, वही बारंबार कहता है कि कीचड़ से कीचड़ नहीं धुल सकता मानो अनैतिकता से कोई नैतिक या सचरित्र बन सकता है सामाजिक विधानों की रचना समाज की अर्थनैतिक अवस्थाओं द्वारा धर्म का अनुमोदन लेकर हुई धर्म ने यह भारी भूल की कि उसने सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप किया किंतु उसका अपनी ही बातों का खंडन करता हुआ यह कथन कितना पाखंडपूर्ण है कि समाज सुधार से धर्म का क्या मतलब है हाँ अब हमें इस बात की आवश्यकता हो रही है कि धर्म समाज सुधारक सुधारक न बने और इसीलिए हम यह भी कह देते हैं कि धर्म समाज का व्यवस्थापक न बने हस्तक्षेप मत करो अपनी सीमा के भीतर रहो और सब ठीक हो जाएगा शिक्षा का अर्थ है इस संपूर्णता के पूर्णता की अभिव्यक्ति जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है धर्म का अर्थ है उस ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति जो सब मनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है अतः दोनों स्थलों पर शिक्षक का कार्य केवल रास्ते से सब रुकावट हटा देना ही है जैसा मैं सर्वदा कहता करता हूँ हस्तक्षेप बंद करो अब ठीक हो जाओगे अर्थात हमारा कर्तव्य है रास्ता साफ कर देना से सब भगवान की इच्छा पर से सब भगवान ही करते हैं इसलिए तुम्हें ये बातें विशेषकर याद रखनी चाहिए कि धर्म का केवल आत्मा से ही काम है सामाजिक विषयों से उसके हस्तक्षेप का प्रयोजन नहीं तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि जो अनिष्ट अनिष्ट पहले से ही हो चुका है उस पर भी यही बात पूर्ण रूप से लागू होती है अब धर्म को समाज से अलग करने की चेष्टा ऐसी ही है जैसे एक आदमी ज़बरदस्ती इसे दूसरे आदमी की जमीन छीन लेता है और उसके इसकी अपने ज़मीन वापस लेने की कोशिश करने पर रोने धोने लगता है और मानवीय अधिकार के सिद्धांतों की पवित्रता की बातें करने लगता है पुरोहितों को समाज की प्रत्येक छोटी छोटी बात में हस्त दस्तनंदाजी करने जो लाखों मनुष्यों के लिए दुखदाई हो कि क्या आवश्यकता थी तुमने मांसभोजी क्षत्रियों की बात उठाई है छत्री लोग चाहे मांस खाएं या ना खाएं, वे ही हिंदू धर्म की उन सब वस्तुओं के जन्मदाता हैं जिनको तुम महत और सुंदर देखते हो उपनिषद लिखने उपनिषद किन्ों ने लिखी थी राम कौन थे कृष्ण कौन थे बुद्ध कौन थे जैनों के त्रिशंकर कौन थे जब कभी क्षत्रियों ने धर्म का उपदेश दिया उन्होंने सभी को धर्म पर अधिकार करा दिया अधिकार दिया और जब कभी ब्राह्मणों ने कुछ लिखा उन्होंने औरों को सब प्रकार के अधिकारों से वंचित करने की चेष्टा की गीता और व्यास सूत्र पढ़ो या किसी से सुन लो गीता में भक्ति की राह पर सभी नन्ियों सभी जातियों और सभी वर्णों को अधिकार दिया गया है परंतु ब्याज गरीब शूद्रों के वंचित करने के लिए वेद की मनमानी व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं क्या ईश्वर तुम जैसा मूर्ख है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दया रूपी नदी के प्रवाह में बाधा खड़ी हो जाएगी अगर वह ऐसा ही है तो उसका मूल एक फूटी कौड़ी भी नहीं मुझसे कुछ आशा मत रखना किंतु जैसा कि मैं तुमको पहले ही लिख चुका हूँ और कह भी चुका हूँ कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मद्रासियों के द्वारा ही भारत की उन्नति होगी इसीलिए कहता हूं कि हे मद्रास के युवक वृंद सोचो क्या तुम में से कुछ लोग भी इस नूतन भगवान रामकृष्ण को केंद्र बनाकर इस नए आदर्श के कट्टर अनुयायी बन सकते हैं सामग्री इकट्ठी कर श्री रामकृष्ण की एक छोटी सी जीवनी लिखो सचेत रहना कि उसमें अलौकिक घटनाओं का समावेश न होने पाए अर्थात वह जीवनी इस से लिखी जाए कि वह उनके उपदेशों का एक दृष्टान्त बन जाए केवल उनकी ही बातें उसमें रहे खबरदार मुझे या फिर किसी और जीवित व्यक्ति को उसमें मत लाना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य होगा उनकी शिक्षाओं को जगत में फैलाना और जीवनी उन्हीं का एक दृष्टांत होगा यद्यपि मैं खुद अयोग्य हूं तथापि तो मेरे जिप में एक यह विशेष काम था कि जो रत्न की पेटी हुई सौंपी गई थी मैं उसे मद्रास में ले आकर तुम्हारे हाथों में दे दूँ और तुम और तुम्हें ही क्यों क्योंकि जो लोग पाखंडी द्वेशपूर्ण गुलाम स्वभाव वाले और कापुरुष हैं और जिन्हें केवल जड़ वस्तुओं पर विश्वास है वे कभी कुछ नहीं कर सकते दसदार ईर्ष्या हमारी जाति चरित्र का धब्बा है यह ईर्ष्या के कारण स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु भी कुछ करने में असमर्थ हैं ऐसे उभरे हुए मेरे बारे में यह समझो कि मुझे जो कुछ करना था वह सब मैं कर चुका समझो कि अब मैं मर गया यही समझो कि सब कामों का भार तुम्ही पर है मद्रास के युवकों समझो कि तुम्हें इस काम के लिए विधाता द्वारा भेजे हुए हो काम में लग जाओ प्रभु तुम्हारा भला करें मुझे छोड़ो मुझे भुला जाओ केवल इस नए आदर्श नए सिद्धांत और नए जीवन का प्रचार करो किसी के या किसी के किसी रीति रिवाज के विरुद्ध कुछ मत कहना जाति भेद के पक्ष या विपक्ष में कुछ मत कहना और ना किसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध ही कुछ कहने की आवश्यकता है केवल लोगों से यही कहो कि हस्तक्षेप मत करो बस सब ठीक हो जाएगा मेरे वीर दृढ़ और प्रेमिक आदमी जनो तुम्हें आशीर्वाद तुम्हारा विवेकानंद